شارف इंद्र हमारी दुर्बुद्धि तथा सुधा से बचाने के लिए चारों रहे और वही धनवान इंद्र सारी संपत्तियों एवं धनों का अधिपति है उस ही पोषक बलशाली एवं वृष्टिकर्ता इंद्र की ये विख्यात सात गंगादी नदियां इस देश में अन्न की वृद्धि करती हैं भाषार्थ जैसे सुंदर पत्तों से हरे भरे पेड़ का आश्रय लेते हैं वैसे ही मदोत्पादक तथा पात्र स्थित सोम इंद्र को प्राप्� श्रेष्ठ तेज मानवों को दें भाषार्थ जुआरी जुए के अड्डे पर जैसे अपने विजेता को खोजकर परास्त करता है वैसे ही धनवान इंद्र वृष्टिरोधक सूर्य को जीतता है हे धनवान इंद्र उस समय तेरे से दूसरा कोई भी प्राचीन वा नवीन तेरे बन के अनुसार कार्य नहीं कर सकता भाशार्थ अभिष्टू का दाता इंद्र संपूर्ण मानव में रहता है तथा इस स्तोत्र लोगों की याचनाओं को सुनता है ध्यान देता है इंद्र जिस यजमान के सोम यज्ञ में आनंद प्राप्त करता है वह यजमान प्रखर सोम रस द्वारा युद्धक शत्रुओं को पराभूत करता है भाशार्थ जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं तथा छोटी-छोटी नालियां तालाब की रस इंद्र की ओर अच्छी प्रकार आता है उस इंद्र के महत्व को यज्ञ में विद्वान लोग बढ़ाते हैं Jai se svargiye vrshah kerne vala Parjannya Jau ki kheti Ko bada hata hai Baha shart Jai se sannsar me Kupit Bail Dúsare or Dora ta hai Voisi indr Kupit hokar Megh ke Pratidhavit Ho ta hai Tathah Meghun ko Toڑkar Apeni Aashit In Vikhyat Brist Yukt Jalong Ko Hemare Liyye Mukt Karta Hai Vah Dhanvahan Indr Som Nichodne Waale Dhan Shien Even Havir Köszönöm, hogy you भासार्थ इंद्र का वज्र तेज के साथ उद्त हो सत्य की उत्पादक वाणी पूर्व काल की भांति प्रकट हो स्वयं तेजस्वी इंद्र दिक् से शोभा संपन्न एवं शुद्ध हो तथा साधु का पालक इंद्र सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाश युक्त हो भासार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र तेरी कृपा से निर्भंता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम कि छुड़ा की, की निर्वित्ति कर सकें, राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त कर सकें, तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें, भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से, तथा दक्षिण पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें, इष्ट धन प्रदान करें चतुश्चत्वारिणशम सुक्तम भाषार्थ تراशील एवं बलवान जो सब शत्रुओं का अपने अपार और महान बल से बलहीन नष्ट करता है उवा धनपत इंद्र हमें उत्साहित आनंदित करने के लिए रथ पर चढ़कर हमारे इस यज्ञ में आए हे मानव संरक्षक इंद्र, तेरा रथ सुघटित है, तेरे रथ के दोनों अश्व भी सुनियंत्रित हैं, तथा तेरे हाथ में वज्र है, हे राजा धिराज इंद्र, इतना रहने पर जल्द ही उत्तम मार्ग से हमारे पास आ। तथा आने पर तुझे सोम रस पिलाकर तेरा बल हम और भी बढ़ा देंगे भाषार्थ मानवों के पालक वज्रवाह भयप्रद शत्रु को निर्बल करने वाले अभिष्टों के दाता तथा सत्य पराक्रमी इंद्र को उग्र बलशाली एवं मदमस्त इंद्र वाहक अश्व हमारे पास ले आए भाषार्थ हे इंद्र इस प्रकार तू रक्षक कलश में पूरा भरा हुआ ज्ञानी उत्साह बढ़ाने वाला तथा बल संचारित करने वाला सोमरस अपने पेट में संचित करता है। पिता है मुझे बलशील कर तू अपने में ही हमें ग्रहण कर हमें आत्मीय बनालो कारण तू बुद्धिमानों के सुख श्री वृद्धि करने वाला स्वामी है भाषार्थ हे इंद्र हमें सभी प्रकार का धन प्राप्त हो कारण हम तेरी इस्तुतियां करते हैं सोमयुक्त हमारे यज्ञ में श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हुए आगमन कर कारण तू ही सबका स लिए जो सोमपात सजे रखे हैं, वे किसी भी क्रत्त से किसी से भी आक्रमित नहीं हो सकते। भाशार्थ हे इंद्र, तेरी कृपा से जो उत्तम लोग प्राचीन समय से ही देवों की स्तुति करके उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं, वे प्रथक प्रथक देव लोगों को प्राप्त करते हैं, वे दुस्तर और अत्यंत कीर्ति जनक कार्यकार संप नहीं हो सकते, वे पाप कार्यों में लिप्त रहकर रिनग्रस्त होकर नीचे पड़े रहते हैं, भाषार्थ इसी प्रकार दूसरे जो दुष्ट बुद्धि यजन कार्य ना करने वाले लोग हैं, जिन रथ को कुमारग में ले जाने वाले अश्व जोते जाते हैं, वे अधोगामी होते हैं, नरक में जाते हैं, जो यजन करने वाले पहले से ही � जिसमें बहुत से ज्ञान एवं भोग सामग्री प्रस्तुत होती है, भाषार्थ वह सब और गमनशील तथा कांपते हुए बादलों को सुस्थिर करता है, द्वू आकाश गर्जना करता है तथा छुबित हो रहा है, परस्पर संयुक्त द्यावा पृथ्वी को थामता है और सोमरस को ग्रहण कर आनंदोत साहित्य वह उत्तम वचन करता है भाषार्थ हे धनवान इंद्र ते श्रेष्ठ संस्कृत इस अंकुश को धारण करता हूं मैं तेरे प्रेरक गुणों का वर्णन करने वाली स्तुतियां कहता हूं जिससे तू दुष्ट लोगों के बलों को पीडित वह नष्ट करता है इस मेरे यज्ञ में तेरा निवास सुख हो हे धनवान भाशार्थ, हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बद्ध को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें तथा यव आदि अन्न से सब प्रकार की छुड़ा को निवृत्त कर सकें राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त करें और अपने बल से हम शत्रुओं को पराभूत कर सकें भाषार्थ विहस्पत हमें पश्चिम पीछे स और इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें पंचचक्तुआरिन्शम सुप्तम भाषार्थ पहले अग्नि आकाश में सूर्य रूप प्रकट हुआ अनंतर अग्नि दूसरा जातलेदा ज्ञानी नाम से हमारे मध्य पार्थिव रूप में प्रकट हुआ फिर लोका लोकानुग्राहक अग्नि अंतरिक्ष में पानी में विद्युत रूप से प्रकट हुआ इस प्रकार मानो हितेशी अग्नि को कभी बुझाया न होने दें निरंतर प हम तेरे तीन स्थानों में पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्वलोक स्थित तीन रूपों को अग्निवाण एवं आदित्य जानते हैं हे अग्नि तेरे स्थानों को जो गुप्त रूप से अनेक हैं वे भी हमें ज्ञात हैं तेरा निगुड़ परम श्रेष्ठ जो नाम है उसको भी हम जानते हैं तुम जिस उत्पत्ति स्थान से आता है उस कारण रूप स्थान को भी हम जानते हैं भाषार्थ हे अग्नि सागर में जल के अंदर स्थित तुझे नर हितैषी वरुण ने प्रदीप्त होता है तथा तीसरी रिस्ट्य उत्पादत जलों के मेघ लोक में। अंतरिक्ष में विद्युत स्वरूप से स्थित तुझे महान मरुत आदि स्तोता स्तुतियों से अधिक तेज़ युक्त करते हैं, भाषार्थ जैसे अग्नि विद्युत रूप पर जन्म महान शब्द करता है, वैसे ही घोरतर शब्द करता है, पृथ्वी तक पहुँचकर औषधि वनस्पतियों का आस्वाद उसे संतप्त करता है, तुरंत उत्पन्न ह क्षितिज पर किरणों से अपने तेज से शोभित होता है भासार्थ ऐश्वर्य उत्पादकता धनुओं के धारक अधिष्टों को देने वाला सोम रक्षक सबको बसाने वाला बल का पुत्र जल में स्थित सर्व धारक स्वामी प्रभात बेलाओं के आगे के भाग में अग्निहोत्र के लिए प्रदीप्त होकर शोभित होता है भासार्थ संपूर्ण जगत का प्रकाशक ऋपुन करता है जिस समय पांच वर्णों के मानों सब जातियों के लोग अग्नि की यज्ञ में उपासना करते हैं उस समय सुघटित दृढ़ पर्वत की भांति मेघ का भेदन करता है